ब्रह्मा <coughs> गुरोर गुरोर विष्णु गुरोर्ब्रह्म गुरोर्विष्णु गुरोर्देव महेश गुर साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम तस्म श्रीगुरव शांति ओं शातिशाशा आत्मबोधक उनतीसवें श्लोक तक हम लोगों ने विचार किया। कियातीसवें श्लोक में बता दिया स्वबोधे नान्य बोधेच्च बोध रूपतयात्म बोध रूप होने के कारण अपने बोध में आत्मा को अन्य किसी बोध का किसी ज्ञान की इच्छा नहीं होती है जैसा दीपक को अन्य दीपक की अपेक्षा नहीं होती <coughs> यहाँ तक विचार किया आगे तीसवें श्लोक में उस आत्मा को कैसे जाने किस प्रकार जाने उसके लिए यहाँ बताने जा रहे तीसवें श्लोक में बृहदारण्य उपनिषद के जो श्रुति है निषेधमुख उसको प्रदान मान करके बता रहे नेति नेति ने विद्या विद्यादक्य महावाक्य जीवात्मा परमात्मानो नेति ये बृहदारण्य के मूर्ता मोर्त ब्राह्मण में अतः दूसरे अध्याय के मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में आया है अतः तो आदेश करके एक बार नहीं हुआ छ बार आया पूरा तो नेति नेति इति वाक्य न ब्रह्म को प्रतिपादन करने के लिए सुति प्रवृत्त होती है तो उसमें भी नेति नेति ऐसा सुति वाक्य द्वारा समस्त उपाधि उपाधियों का निषेध कर अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य से जीव ब्रह्म का एकता को जाने महावाक्य बोल दो तत्पमशादि है अहम् ब्रह्मास्मि जिस जीव और परमात्मा का एकत्व विद्यात जाने तभी बोध हो सकता है <coughs> यहाँ बता रहे नेति नेति वाक्यता तो नेति नेति का मतलब है इति ना इति ना दो बार बता रहे श्रुति है ब्रह्म को दो प्रकार से निरूपण करती है एक विधि से एक निषेध से विधि से भी दो लक्षण किया है एक तटस्थ लक्षण एक स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण का मतलब है कादाचित तत्व सति इतर व्यावरता तत्व कभी रहता है बाद में नहीं दूसरे को व्याव्रत करता है जैसा एक मोहल्ला है आपको पता है यहाँ मित्र मेरा देवदत्त रहता है देवदत्त नाम का मित्र रहता है किंतु कहाँ रहता है पता नहीं है पता है आप पहुंच गए किसी से पूछा अरे यहां देवदत्त कहां रहता है वो तो मेरा मित्र है तो व्यक्ति ने कहा देखिए जिस मकान में यहां कबूतर बैठा है अथवा कौवा बैठा है वो मकान देवदत्त का है ऐसा बता दिया अभी उतने में कबूतर उड़ गया किंतु उस व्यक्ति को अपना मित्र देवदत्ता का घर का बोध हो गया कबूतर पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं था किंतु उस कबूतर के द्वारा उस मकान का बोध हो गया <coughs> वैसा ही यहा कबूतर रूप समान ए जगत है जगत पहले भी नहीं था बाद में नहीं बीच में वो जगत रूप कबूतर ब्रह्म में भान होने लगा इसलिए वहां बता ये तो वह इमानी भूतानी जायते ये न जाता जीवन्ति जीवंती तईतरिया ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं था बीच में उस जगत के द्वारा ब्रह्म का बोध होता ये है यह <coughs> तटस्थ लक्षण है किंतु तटस्थ लक्षण में भी पूर्णता नहीं है श्रुति को संतोष नहीं हुआ इसलिए स्वरूप लक्षण का प्रतिपादन गया स्वरूप में लक्षण स्वरूप ही जो लक्षण है जैसा सत्यम ज्ञानम अनंतम जो सत्य ब्रह्म है ज्ञान ब्रह्म है अनंत ब्रह्म वैसे ही आपका मित्र देव आप जा रहे किसी से पूछा रहे देवदत्त कहाँ रहते इन मकानों में तो बोल बोलिए जो बड़ा मकान है जिसमें गुंबज है जहाँ झंडा देख रहे बड़े बड़े खिड़की देख रहे लाल रंग का ये उनका मकान है अभी के बड़ा मकान लाल रंग है झंडा है बड़े बड़े गुंबज है ये मकान के साथ ही रहेगा अलग नहीं रहेगा वो मकान का स्वरूप वैसा ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ये ब्रह्म का स्वरूप है ये स्वरूप के द्वारा ब्रह्म का बोध हो रहा है तो इसलिए तटस्थ लक्षण के द्वारा और स्वरूप लक्षण के द्वारा सत्यम जानम अनंतम करके स्तुति दो प्रकार से ब्रह्म का निरूपण कर रहे दोनों विधि मुख है किंतु दोनों में दोनों लक्षण में श्रुति संतुष्ट न होने से निषेध मुख से बता रहे प्रतिषेद के द्वारा ने थी ने न दो बार इति शब्द आया मूर्ता मूर्त ब्राह्मण के अनुसार एक इति मूर्त और एक इति अमूर्त को ले रहे मूर्त का मतलब है पृथ्वी जल तेज जो हमारे आग के विषय है मूर्त के समान घनीभूत भान होते मूर्त है अमूर्त का मतलब है नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं घनीभूत नहीं है वायु और आकाश ये अमूर्त है तो तीन मूर्त तीन अमूर्त तो एक इति के द्वारा मूर्त का निषेध किया और एक इति के द्वारा अमूर्त का निषेध किया इसलिए ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं है ब्रह्म अमूर्त भी नहीं है उससे परे एक अर्थ किंतु आगे विचारको ने कहा यह केवल मूर्त और अमूर्त का निषेध में ही तात्पर्य नहीं है तो एक इति के द्वारा कार्य का निषेध एक इति के द्वारा कारण का निषेध तो ब्रह्म कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है कार्य कारण से परे है तो इति ना इति न अथवा वार्तिक कारण ने सुरेश्वराचार्य ने यह अर्थ किया एक इति का अर्थ है ईश्वर की उपाधिभूत माया तत्पद का वाचा उसमें उपाधि पड़ी एक जीव की उपाधिभूत अविद्या तो एक के द्वारा माया का निषेध हो गया दूसरे इति के द्वारा अविद्या का निषेध हो गया तभी चैतन्य चैतन्य मात्र रहता है इसलिए यहां बता रहे नेति नेति इसी तुति वाक्य के द्वारा समस्त उपाधियों का निषेध कर अहम् ब्रह्मास्मि अतः मैं ब्रह्मा हूं ये जो महावाक्य से तत्वमसी द्वारा उपदेश करते हैं और अहम ब्रह्माष्टमी का बोध होता है इस ब्र महावाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्मा की एकता को जाने देखिये अहम ब्रह्माष्टमी ये बोध तभी होता है छांदोग्य उपनिषद में आया है तत्वमसी और पिता पुत्र को उपदेशन कर रहा है एक तदात सर्वम तत्सत्यम सात्मा तत्वशी वह तुम ही हो तो वह मतलब ईश्वर सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य तुम बोल तो अल्पज्ञ विशिष्ट चैतन्य तो दोनों एक नहीं बनेगा बाले भी बताया था भाग त्याग लक्षण के द्वारा विशेषण को हटा दीजिए तो विशेषण हटाने के बाद चैतन्य चैतन्य मात्र रहता है सारा उपाध्यवृत्त तभी आपको बोध होता है अहम् ब्रह्मास्मि ये जो अहम् ब्रह्मास्मि है अनुभवात्मक महावाक्य तत्वमशी है उपदेशात्मक महावाक्य इसलिए तो महावाक्य के द्वारा ही उसका बोध होता है तो इसलिए अनुप्रति दिन निरंतर इसका चिंतन करना चाहिए चिंतन करते करते अंत करण शुद्ध होता है तभी महावाक्य के द्वारा उसका बोध होता है मैं ब्रह्मा हूँ ये ब्रह्मा इस प्रकार बोध यदि हो गया उसके बाद ये सारे कल्पित उपाधि है के मित्या है इससे मैं अलग हूँ ये मेरा स्वरूप नहीं है और इनसे होने वाले जो दुख का आदि है उपद्रवा है उससे परे हो जाएंगे और आत्यंतिक नुक्क निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति होती इसलिए हाँ विचार कर रहे इस आत्मबोध को लेकर और बोध का प्रक्रिया बता दिया भगवान बाश्य ओम शांति शांति शांति